तो सुशुप्त अवस्था में समस्त विशेष से रहित होता है यद्यपि तथा भी भूता निष्पन्नाया जागृत स्वप्न च सर्वेश्ञात तया गति कया भाव तम सुवत् का अभाव कया ऐसा लोग का लक्षण जागृत में भी है स्वप्न में भी है तत्व भाव रूपा जो है वह तो सर्वत्र समान है तत्व अप्रबोध लक्षण से स्वापस्त तत्व अप्रबोध लक्षण से दर्शन जा मान जागृत आदर्शन मानी सप्त इन दोनों वृत्तियों के अंदर तुल्यता दोनों में समान दर्शन कहते हैं जागृत को आदर्शन कहते हैं क्यों दर्शन स्थूल विषय से वृत्ति अत्र अस्त इति दर्शनम मैंने जागरित स्थूल विषय की वृत्ति जिसमें हुआ करती है उसका नाम दर्शन और स्थूल विषय दर्शन से भिन्न जो दर्शन हो रहा है वासना में दर्शन वासना मात्र दर्शन जो हो रहा है उसका नाम आदर्शन आदर्शन में क्या दर्शन में आप नहीं लेना अन्यत दर्शन आदर्शन। दर्शनाग अन्यत दर्शनाग अन्यत दर्शनात दर्शन अन्यंत्र बनाते भी नहीं बनाते वैसे यहाँ अन्य तत्व करू इसलिए यहाँ पर आदर्शन कहते हैं कि दर्शन का अभाव ऐसा अर्थ नहीं करना यादी दर्शन जागरण में था शय दर्शन हूं उससे भिन्न दर्शन हो रहा वहासना में दर्शन हुआ इसमें उसका नाम आदर्शन आदर्शन लो पर लगा देना। वहां भी आदर्शन सबका दर्शन भाव नहीं है क्या नहीं क्या अर्थ वहां श्रवणा भाव ये अर्थ गएंगे श्रवणा भाव तो भाई बेहरे को भी हो जाएगा दो भी वर सीधा दृषि उच्चारण दृश्य महावासी का स्पष्ट लगता है दर्शनम उच्चारणम अदर्शनम अनुच्चारणम उच्चारण ही नहीं हुआ दूसर मैं क्या हूँ उसवर्ण का लोप करो इसका मतलब क्या है सुवर्ण का उच्चारण मत करो ये बात यदि नहीं मानेंगे ये फिर समस्या होगी हर इ में असिध करने की जरूरत क्या पूर्व प्रादम से करते हो कि नहीं करते कर। अभाव तो ही गया। तो अभाव हो? असिद्ध करके दिखाई कहां से देगा वो आपको असिध करने पर क्या होता है वहां दिखाई देता है असिध करने पर वहां पर आपको यह कार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे, दे है कभी तो बात गुना नहीं कर रहे हो लेकिन वो भी हम नहीं करेंगे लोभ भी हो रखा है नहीं। हरा ये है तो बोलोगे लोक पक्ष में और आज गुणा ना हो इसलिए पूरा तरह से धम को लाए इसलिए सिद्धम का भी अर्थ क्या होता है इसलिए विचार किया छात्रा सिद्धि और कार्या से या इसे क्या मानेंगे कार्या सिद्धि मानेंगे छात्रा सिद्धि नहीं कार्य हुआ तो हो गया हुआ उस कार्य को न हुए के समान हम देखेंगे व्यवहार करना हुआ सिद्ध हुआ ना वहां इसलिए लोक वहां पर आदर्शन गार अनुच्चारण दिया उच्चारण करूंगा नहीं अच्छा क्यों ऐसे कर रही कारण क्या है जवाब क्या देते वहां शब्द नित्यता लोकवा संभवा वह गणित शब्द ग्रहण है ना व्याकरण में शही कैसे कर दोगे अभाव कर सकते हो किसी नित्य वस्तु का, का दिया उन्होंने वहां पर नहीं ले सकते उच्चारण अभाव लेना ही उचित होता है तो उच्चारण का अभाव हो गया लेकिन अंतर नहीं हुआ यही अंतर हम बता रहे बता रहे वहां के अभाव तो अर्थ नहीं है लेकिन यहाँ और में फिर वर्ग आदर्श लोक में अनुच्चारण में आदर्शन में दर्शन अंतर विद्यमान है वहां पर उच्चारण अंतर विद्यमान नहीं है वहां लोग दूसरा कोई उच्चारण होगा यहाँ पर आदर्शन का तो क्या यादि दर्शन करेगा वैसा दर्शन नहीं होगा क्योंकि दर्शन अंतर होगा दूसरे तरीके का दूसरे तरह का दर्शन होने जाना पहले तो बाय विषय स्थूल विषय दर्शन हुआ था उससे भिन्न वासनामय विषय का दर्शन होना है दोनों में दर्शन है इंद्रे में एक का नाम दर्शन दूसरे का नाम आदर्शन अन्य दर्शन मिति अदर्शन अन्य दर्शन में ने यदर्शनम भवती तथा भिन्न स्वर दर्शनम भवती इधला दर्शन का वहां ऐसा नहीं है ना अनुच्चारण कर ही कहते हैं यार आस उच्चारण पहले था उसे भिन्न उच्चारण में करूंगा ऐसा अर्थ नहीं किया अनुच्चारण का दूसरा अनुसार उच्चारणा भाव है दर्शना भाव अर्थ नहीं है किंतु कि भाव है यह भाव अर्थ नहीं है लेकिन दर्शन का अत्यंत अभाव भी नहीं है में, में दर्शन को दर्शन दर्षन शक्ति का दर्शना दर्शन वृत्तियों विषय दर्शनात्मिक आवृत्ति जावृत्त और वासना में दर्शनात्मिक आवृत्ति स्वप्न इन दोनों में तत्व अप्रबोध रूप स्वाप का लक्षण समान है कि जागृत में भी तत्व बोध नहीं हुआ स्वप्न में भी तत्वबोध नहीं हुआ क्या चीजों को जागृत है तत्वबोध हो गया न स्वप्न में हुआ दोनों ही में स्वप्नबोध नाम का वस्तु नहीं है अरे तत्व का अनावबोध अतत्व प्रबोध है तत्व का अप्रबोध और वही है स्वाप का लक्षण अरे स्वाम का लक्षण में अति व्याप्त हो जाए निर्माण करने के लिए सशक्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण इसलिए यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण को देना पड़ा अथवा एक दूसरा पक्ष में ले इस विशेषण को घटाने किशुष्टान तत्व तो प्रबुद्ध लक्षण स्वाप अविशिष्ट तीनों स्थान में बराबर तीनों ही स्वाप ही, ही है तत्व तो प्रबोध रूपा जो स्वाप का लक्षण है वो तीनों अवस्थाओं में समान है फिर भी स्वाप का पहले दोनों से अंतर क्या है तो पूछा जाएगा ना? उसी को समझाने के लिए पहले तो प्रबोध लक्षण स्वाप त्रिशुस्तान सवशिष्ट की पूर्वाप्याम सुतम विभजन यत्र पूर्व जो दो जागरता स्वप्न उनसे अलग करके व्याख्यान करने के लिए ही सुप्तम इत्यादि शब्दों से विशेष करता हुआ इस तीसरी अवस्था को पृथक करके कथन कर रहे यत्र स्थाने कालेवा जिस देश आवचिन क्या यलावच्छिन स्थाने कालेवा सुप्तो या पुरुष सोया होकर ना कंचन स्वपनम पशुदी न कंचन काम कामयते, न तो कोई स्वप्न को देखता है न कोई, कोई करता है जिस समय या जिस स्थान में सोया हुआ यह पुरुष है, या आत्मा न तो कोई स्वप्न को देख रहा है वासना पदार्थ को भी नहीं देखता और न तो विषयों विषय भोग ही कर पा रहा है क्यों तो, नहीं सुष्ठ पूरी ओरी व अन्य ग्रहण रक्षण सब प्रदर्शन का मौला कश्चन विद्य सु में अन्यथा ग्रहण रूपा अनात्म ग्रहण जो हो रहा है ना आत्मा को अनात्म मान रहे हैं और अनात्मा को आत्मा मान के जो ग्रहण कर रहे थे क्या जागृत और शुभ्र में वह सु हो रहा न तो हो रही है अनुभूति हो रही दोनों नहीं सुशिद एक ऐसा विचित्र स्थान है जहां न तो आपको भ्रांति नहीं जैसे जागरण और स्वप्न में था वैसी भ्रांति भी यहां नहीं हो रही है भ्रांति नहीं हो रही इसका दार यथार्थ अनुभूति हो गई कभी नहीं नहीं यथार्थ अनुभूति भी नहीं हो रही तत्व तो प्रबोध भी नहीं है आश्चर्य की बात है और तत्व तो भ्रांति भी नहीं परत तो प्रबोध भी नहीं है विपर्य भी नहीं है क्या यहां तो पूर्व योग्य ग्रहण लक्षण स्व प्रदर्शन काम होनेत ग्रहण रूपा क्या है स्वप्रदर्शन है या अन्य ग्रहण रूपा कामना सविशोग इनमें से कोई भी कष्ट नोपी नहीं विद्यते कष नोपी नहीं विद्यते एक भी चीज इसमें नहीं ऐसा जो स्थान विशेष ऐसी जो अवस्था विशेष काल विशेष है उसी का नाम सुषिप्त स्थान तार स्थान है। जिस आत्मा का जिस मन का उसको हम कहते हैं सुषिप्तम स्थान मी सुषिप्त स्थान करे तब सुषिप्तम श्रद्धि के द्वारा स्वयं प्रदर्शित है वह सुषिप्त है। तार सुषिप्त है स्थान कहा उसको हम क्या कहेंगे पहले सुषुप्त का वर्णन किया मंत्र ने फिर है। मंत्र का पुर्वा देखेंगे वो न कंचन सुषुप्त अवस्था का लक्षण किया मंत्र ने स्वयं फिर कहा तार से सुषुप्त रोप एक अवस्था जहा भूति है वह है स्थान जिसका उसे हम कहेंगे प्राग्य का नाम हो गया स्थान द्वय प्रविभक्तम मनस्पणित्व द्वित जात स्थान दिभक्त होकर स्थान द्वय से प्रयुक्त जो प्रविभाग है उससे विशिष्ट होकर के जो मन से स्पानित द्वैत समूह था वो अब आ नहीं रहा स्थानद्वय से प्रयुक्त होकर के जागरता स्वप्न रूपी स्थानद्वय से प्रयुक्त होकर उसे प्रेरित होकर उसे अवच्छिन्न होकर पार्शाधि वाला होकर के विभाग को प्राप्त हुआ और उस विभाग से विशिष्ट होकर अनुभव आपने क्या किया था द्वैत का अनुभव वो द्वैत भी आ नहीं रहा गया याद अद्वैत अद्वैत अनुभूति हो गया नहीं हो भी नहीं हुआ अद्वैत है लेकिन अद्वैत की अनुभूति नहीं, नहीं हुई इसलिए एक ही है लिए जो रहे एक ही समझाने के लिए स्थान द्वय प्रवि कार सुंदर टिप्पण कारण किया स्थान द्वय से जो प्रयुक्त होकर प्रविभाग को प्राप्त जो था पार विभाग से विशिष्ट जो मरहितम मन के द्वारा स्तनित द्वैत जातम तथा रूप अपरितगेना आवेक आप नई शमो ग्रस्त विवाह सप्रपंचकम एक तथा रूप दोनों स्थान विभाग वाला मनस्पण से उत्तम द्वैत प्रपंच रहता है जो वे सम्पूर्ण द्वैदा शक्ति में वैसे ही एकीभूत हो जाते हैं सारा वैस में कहा चला गया इसमें एकीभूत हो गया जहां निष्पन्न हुआ था वही एकीभूत कहा मन में ही एक ही भूत हो परे देवी एक ही तथा रूप हो परित्याग अरे वो कार जो रूप था उसका उसका त्याग नहीं हुआ ये न समझो कि हम तेजस भाव या जो विश्व भाव को परित्याग कर चुके हैं वो नहीं हुआ है उन रूपों को हमने क्या त्यागा नहीं उन वासनाओं को विश्व अनुभव को विश्व भोगानुभूति जो हुई जागृत में या वासना विषय भोग जो हुआ है सपने इनको हमने क्या त्याग नहीं है उनको लेकर के हम बैठे हुए हैं उनको लेकर बैठे हुए सो रहे हैं रूप अपरितगे है बस इतना ही हुआ है यहाँ अविवेक आप अविवेक भाव को प्राप्त कर गए बने अविद्या में डूब गए उन सारे पोटरली को लेकर के अविद्या में बैठे हुए जागर की भी सारी चीजों को लिए हुए हैं शुक्र भी सारी चीजों को लेकर के हम अविद्या में चले गए अविवेक भाव को प्राप्त द्वैत तक विवेक भाव को जब प्राप्त हुए थे वहां से निकल करके उन्हें छोड़े बिना उनको भी ले करके हम जब कहा गए अद्वैत भाव में अविवेक भाव में प्राप्त कर गए लेकिन ये अद्वैत शुद्ध अद्वैत नहीं है आत्मा के अद्वैत भाव की बात नहीं कर रहे हैं द्वैत प्रपंच अपना कारणी में एकीभूत हो गया अविवेकापन्नम दृष्टान से बड़ा सुंदर समझा रहे दिन के प्रकाश की किरण रात्रि के अंधकार से ग्रस्त होकर जैसे ही भूत हो गया है जब सूर्य अस्ताक्षर को जाता है तो क्या होता है सारे किरण समेटते हुए लगता है कि सूर्य में दीन होता जब टीवी का अब करते हो तो क्या होता है सारे प्रकाश एक बिंदु बनता था फिर सीधा अंदर चला गया नहीं बोलता तो इसी प्रकार से अंधकार से ग्रस्त होते गया, होते गया, होते सर प्रकाश एक ही भूत हो गया मानव अंधकार ने प्रकाश को ग्रस्त कर दिया नई सतम में निशाकारी ने जो तब उससे ग्रस्त हुआ अहक के समान हो गया प्रपंचकम इसे प्रपंच सहित आप प्रपंचकम नहीं कह रहे प्रपंच के सहित एक ही भूत मित रहा वो है जो सुषिप्त है वो है स्थान जिसका उसको कहते हैं सुषुप्त स्थानी है के व्याख्या हो रहा है स्थान मना इसी पर विचार चल रहा था न और दृष्टान पड़े थे तथा रूपयाग इन अविवेक आपितग के बिना ही अविवेक प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार कोई गायब नहीं हो जाता रात्रि में लेकिन अंधकार के कारण से कोई चीज दिखाई नहीं देता है नई तमो ग्रस्त इव रात्रि के अंधकार से ग्रस्त होने पर जैसे दिन में दिखाया वह सारा वस्तु कोई भी वहाँ नहीं दिखाई देता यह वस्तु ही गायब हो गया ऐसा रूप ही लोप हो गया ऐसी बात नहीं है रूप तो है रूप का पर्याग हुआ नहीं है एन में का नहीं होता। जैसे अंधकार छा गया इसे अनुभव नहीं वहाँ सुश्रुति में अब्बे व्यापक हो जाती है अति वे दिखाई नहीं देता सब प्रवचकम एक ही भूतमित्य जैसे वहाँ होता है रात्रि में सपंच एक हो गया है सब कुछ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सब बराबर हो गया उसी प्रकार अतएव स्वप्र जागरण महस्पंदी प्रज्ञानी घनीभूतानी संयम अवस्था अवेक रूप प्रज्ञान है स्वप्र जागर काल में मन से जो स्पंदित होता हुआ विभिन्न प्रकार के प्रज्ञान जो होते रहे वो सकल प्रज्ञानों का घनी भूत घनीभूत की भूत भाव हो रखा है इसलिए वह यह जो अवस्था है की या वाला होने से और समस्त प्रज्ञान जो विभक्त अनुभव में आ रहा था की हो जाने का नाम प्रज्ञान घना हो गया यथा रात्रो नैशन वही दृष्टान को दूसरे दूसरे बार कह रहे हैं रात्रा अविभाज्य मानम सर्व घनम इव जैसे रात्रि में निशा के कारण से अंधकार के द्वारा घोर अंधकार के कारण से ही अविभक्त के समान समस्त वस्तु आपके सामने में आ जाता है मैंने अविभक्त रूप में नहीं दिखाई देता है मैंने नहीं दिखाई वस्तु का अपना स्वरूप जो घटपट नहीं दिखाई दिया ये जरूर है कि सब एक हो गया अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी करने का तात्पर्य तो सभी है ये नहीं कि है नहीं सब है उस घर अंधकार में सभी है सब के रहते हुए नहीं दिखाई दे रहे इसी का नाम सभी का एक ही भाव हो जाना एक ही भूत हो जाना तब्त प्रज्ञान बने वी तरह से जागृत और सप्र में अलग अलग, अलग वृत्ति ज्ञानों में अनुभव होता रहा है और सकल वृत्ति ज्ञान अविद्या के छा जाने के कारण आपको अनुभव प्रथक अनुभव नहीं आता एक हो गया ऐसे लगता है क्या प्रज्ञान घन एवं क्यों कहते हो एवं शब्दात मज्जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिन अस्तित्व शब्द का तात्पर्य है की हाँ प्रेम समझो प्रज्ञान से बिन कोई दूसरा है वस्तु तो ऐसा भी ना समझिए प्रज्ञान से बिन कोई अन्य कवा योग हो गया ऐसी बात नहीं जब प्रज्ञान रही तब भी अविद्या थी अब भी अविद्या है इन प्रज्ञान गई की भूत विशिष्ट अविद्या है और अब प्रज्ञान प्रविभक्त अविद्या है जागर कर प्रज्ञान प्रविभक्त अविद्या है और प्रज्ञा की भूत अविद्या इस समय इसलिए कोई नई वस्तु आ गई है या नई वस्तु उसको पकड़ लिया या ग्रस दिया ऐसे कोई बात नहीं इस इस समय है अंधकार है जयंत प्रकाश के किरणों के कारण अभिभूत है।, है ना और इसने कहीं किरण विशिष्ट अंधकार है किरण विशिष्ट अंधकार क्योंकि अंधकार का स्वीन अनुभूति समय नहीं होगा किरण का ही अनुभव हो उसी प्रकार रात्रि में भी केवल अविद्या का हो रहा है प्रज्ञान का नहीं और इस समय अविद्या रहती भी उसका अनुभव नहीं हो रहा है अनुभव किसका हो रहा है इस समय प्रज्ञान का ही अनुभव हो रहा है जागृत में हमें वृत्ति ज्ञान, ज्ञान का अनुभव होता है वृत्ति ज्ञान का कारण ही बुध अवित का नहीं हो रहा और उस कारण का अनुभव कर रहे हैं इस कार्य का अनुभव नहीं करते क्या जिस समय कार्य का अनुभूति हो रही है उस समय भी वो कारण है बिना कारण का कार्य हो ही नहीं सकता है जिस समय घट को देख रहे विलीन सा हो जाता है तब जाकर के क्या होगा आपको विद्या होगी उसी अनुभूति का स्मरण करके आपका कहना किंचित अविषण मैं कुछ नहीं जानता था अर्थ में अज्ञानमय था अविद्यामय था अविद्यामय हो गया ज्ञानमय अज्ञान प्रचुर अविद्या प्रचुर था, था। किंचख भी था हमारा भी करते हो इसलिए कहते शर्त के द्वारा कुछ जात्यंत्र की कोई कहा सकता है कल्पना कर सकता है कुछ कल्पना का निषेध करते है कोई जात्यंत्र वस्तु है प्रज्ञान से भिन्न ऐसा आप न जो पहले से कारण रूप में विद्यमान था कार्य रूप का अनुभूति काल में भी वही आप कारण मात्र प्रकट हो गया कार्य विशिष्ट जो तव कारण में ही लीन है का रूप का अप्रत्यार मान जो प्रज्ञान है इनका त्याग नहीं हुआ इनका नाश नहीं हुआ और प्रज्ञान सारे के सारे अविद्या में ही लीन है जैसे बाह्य सगल जगता उस अंधकार में लीन है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे उसी और समस्त प्रज्ञान अविद्या में ही लीन है और कारण मात्र दिखाई दे रहा है कार्य नहीं दिखाई दे रहा है इधर समझे इसीलिए कोई नया वस्तु आ गया है बीच में ऐसा ना समझे आप इसी बात को निश्चित करने के लिए एवं ऐसा मंत्र में बोला गया प्रज्ञा घन एव आनंद आनंद भर से विषय विषय आकार स्पंद आयास दुख का भावार आनंदमय आनंद प्रायो न आनंद मेट का प्रकट कर रहे हैं है, लेकिन आनंद ही हो गया है ना समझो आनंद ही हो रोजा जीवन में कदम बात खेल ही खत्म तो हो जाएगी सुशीत में तो मुक्ति ही पढ़ने की जरूरत है फिर वगैरह, वगैरह कहते हैं मन जो विषय विषय आकार में स्ित होकर विभिन्न प्रकार के आयास किया है उस आयास जन्य जो दुख था थकान थी उसका अभाव है विषय विषय आधार स्पंदन का कारणीभूत जो आयास है तत्जन्य दुख का अभाव अभाव होने से ये आनंदमय जैसा हो गया अगत आनंद प्राय आनंद अनुभव वहां विशेष रूप में यहां पर क्या और विशेष संश्लिष्ट आनंद का अनुभव करने की चेष्टा कर लेता है क्या जो कुछ भी आनंद अनुभव करे वो भी आत्मा का ही है क्योंकि तो प्रत्येक वस्तु में अस्थि भाती प्रियम रूप में ना प्रिय रूप है सत आनंद अस्थि सत्य चित हो गया प्रीति आनंद हो गया प्रत्येक वस्तु में आनंद है उसको देखेगा तो आपने आप हर वस्तु से आपको आनंदी मिलेगा कहीं भी किसी से दो लेकिन हम उस कारण स्वरूप में हम जाते नहीं है उस वस्तु के अंदर छिपा हुआ उस आनंद रूपता के हम जाते नहीं है हम बाहर में नाम रूप जगत में रह जाते हैं और उसको लेकर नाम द्वेश करने लगते हैं, इसलिए उसको अगर नाम रूप दिया जागृत और स्वप्न यदि वहां भी आनंद था लेकिन नाम रूप का विलय हो गया नहीं यहाँ अब आप खोजोगे तो नाम रूप मिलेगा नहीं तो मिलेगा क्या प्रीति मिलेगा और क्या, क्या मिलेगी अस्तित्व भांति प्रीति के सिवाय इसलिए आप शुभ कुछ भी अनुभव नहीं करते आपका अनुभव रहता है मैं था ये तो चक्कर नहीं बोले ना मैं मर गया था छह घंटे के लिए कोई जग के ये नहीं कहेगा कि मर गया था मैं था ही नहीं ऐसा तो कोई नहीं कहेगा मैं था अस्तित्व का अनुभव किया ये अनुभव कैसे हुई बिना प्रकाश को जाएगा क्या ये भांति का भी अनुभव हुआ है मैं था ऐसे मैंने अपने आप को देखा अपने आप को प्रकाशन कर लिया था और वह क्या अनुभव गया आपने सुख का अनुभव किया तो अस्थि भाती प्रीति का अनुभव किया कि नहीं किया इसलिए अनुभव हो गया वो चीज वहां क्योंकि वह नाम रूप अविध्या में विलीन हो गया था, वहां भी कोई नाम रूप हो गया रहता तो सुश्र भी आपको दुबला ही हो जाता इसलिए कहते आनंद प्राय न आनंद आनंद स्वरूप अनुभूति नहीं हो रहा है कारण क्या है अभी बैठी हुई है आप अविद्या, के है, ना अविद्या नहीं है इसलिए वहां आनंद अनुभूति नहीं हुआ लेशानंद ही जैसे जागरण दर्शकों में अनुभव हो रहा है उसे वहां पर भी हम उसको अविद्या आनंद गए अविद्या अवच्छिन्न आनंद अनुभव कर रहे हैं जैसे घटावच्छिन्न पटावचनंद पत्नी अवच्छिन्न आनंद अनुभव करते नहीं करता विषय अवचिन्न आनंदों का अनुभव अविद्यावच्छन आनंद अनुभव कर रहे किसी का नाम रखता अवित्ञ्यान कोई गलत नहीं है नाम तो सभी रखते हैं अपना नाम अवित्यानंद रख लेना कोई आपत्ति नहीं क्यूँकी आप सशक्त आनंद हो करने वाले का नाम वाले हो गए सशक्त अनुभव होता है वो होता है विद्यावच्छन्न आनंद ही होता है इसलिए आप आनंद नहीं हुए यदि अविद्या से परिच्छन आने रहते तो आनंद ही होते आनंद हो जाता इसलिए कहते हैं न देवा क्यों ऐसे कहा अनात्यंतिक क्योंकि आत्यंतिक आनंद नहीं है प्रतिद्वंद रहित आनंद नहीं है क्योंकि बाद में फिर जाते हैं तो वही गड़बड़ में आ जा रहे हैं प्रतिद्वंद भी खड़ा है, है। इसलिए कहते हैं वो अनात्यंतिकवाद तो विनाशी तय करता आत्यंतिक नहीं है का मतलब वह विनाशी है विनाशी है वो वो समय के ही ये तो बच्चों से पूछने से पता लगता है बच्चों को देखो तो मालूम होता है है नहीं? बच्चों को जगाते हो दुखी होते है ना वो जब भी टाइम है बोलेंगे बोल के फिर सो जाएंगे और स्कूल के दस मिनट रह गया तब उठ के क्या करें मजबूरी है दस मिनट रह गया बोलेंगे तब तो मजबूरी से उठ लेगा तभी उठना तो चाहता है तो तो कौन छोड़ना चाहता तो इसीलिए कहते हैं कि वो विनाशी तो जरूर है सभी के अनुभव सिद्ध बात यथा लोक निरायास स्थित सुखी आनंद भुख इस प्रकार से लोक में भी व्यवहार होता है निरायास निरायासित व्यक्ति को कहते हैं अरे भाई ये तो सुखी है बड़ा आनंद में है बड़ा मजा ले रहा है मजे में गुजराती भाषा तो नहीं मजे में मजा में अत्यंत अनायास्य अनायास रूपा ही स्थिति अनिना अनुभूती आनंद भुख अत्यंत अनायास रूपा ही क्योंकि जो है वो जो सुषिप्त है ना वो भी कैसी स्थिति है अत्यंत अनायासिद्या में लीन हो जाए मेरा नहीं है कि होता नहीं जब जागृत में भी आप जिता भी कहें मोड है का दो लेकिन वास्तव हो नहीं सब मोड पूरा मोड कोई नहीं मिलेगा आपको अत्यंत मोड जो हो अत्यंत अविद्या से ग्रस्त हो कुछ तो तो कुछ भी नहीं करेगा ना तो अनायास बैठा रहेगा अपने आप आ कहीं मुंह में पड़ जाए देखते रहेगा हैं ज्ञानी अविद्या में परमानुभूति में ना उसकी बात थोड़ी हो रही है क्या अविद्या में डुबा हुआ मिलना चाहिए जैसे शुशुक्ति में हो वैसे ही प्रधान हो अत्यंत मूढ़ा वाला कोई उन्हें अनायास बैठा निरायास है उन्हें किसी भी प्रकार का आयास ही न करे खाने का रोशन करने का, का भी कोई आयास ना कर स्वतः होए रहे ऐसे रहने वाला कौन कहा ढूंढेंगे अजगर जैसे कोई मिलेगा क्या अजगर वो भी बेचार भूख ल मुंह तो खोल ही देता है वो भी आयास कर देता है अब मुंह खोल गया और अपना जो उसके श्वास के माध्यम से पहुंच गया तो अंदर घुस गया तो घुस गया थोड़ा आयास तो किया उसने ये नहीं मुंह बंद करके बैठा था सब आयास करते हैं जागृत और स्वप्न काल है दल अंत काल मूड है किसी को इन्हें अन्य सापक्ष की बात नहीं हो सकती क्यूंकि अनिंद अनुभू अतिथि आनंद भुख जिसके द्वारा ऐसा अनुभव हो रहा है उस व्यक्ति का नाम आनंद भुख हो गया ईश्वर से परम आनंद हो कहा भी है शोधी ने जो सरो स्वरूपानुभव रूपा यह जो सुसुप्ति है ना ये इस जीव का पर आनंद है समझो साधनों की तरह असाध्य आनंद परमत्व साधन असाध्य तो निरपेक्ष समझना निरपेक्ष आनंद तो कल पर ही है सुसुप्ति का आनंद साधन असाध्य आनंद इतना ही है निरपेक्ष नहीं है साधन असाध्य होने वादे कोई वस्तु निरपेक्ष नहीं हो क्या यादृशी साधन जागर दो सपन इंद्रिया आदि विषय आदि कारस साधन का जो असाध्य है यानी आदि एक साधन है कर्ण है अविद्या अविद्या के माध्यम से हिसाब विनाश सुख का अनुभव कर रहे हैं अविद्या ना हो अब आनंद रुपये हो तो ये नहीं कहते मैंने सुपुरख सोया था ये नहीं कहते सोया था जो अहम सुखम अश्विनी बोला अहम सुखम यह घुस दिया ना उसने अनुभव का बोलते वक्त इस बात को जो घुसा रहा है अहम सुखम अस्वाप्रतीक है वो अविद्यार्पित साधन को लेकर उसने सुबह का अनुभव किया अविद्यार्पी साधन को इच्छा रहे होगा हम सुखमेव अस्मी बोल देता हूं अहम सुखमेव आसमो मैं सुख ही था ऐसा नहीं बोला किसी ने कारणवान अविद्यार्पित साधन है ये नहीं कह पाता है कि जिसे जागृत ने कह देता है ना ये अमुक विषय का आनंद लिया अमुक विषय का आनंद लिया अमुक साधन से सा आनंद लिया चक्षु से आनंद लिया की कहा से लिया की कैसे लिया विभिन्न इंद्रियों के मन से विभिन्न विषयों को जिस प्रकार से आनंद कर लेता है वैसे झगने के बाद यह नहीं कहा ने से आनंद अनुभव किया ये भले ही कहता नहीं लेकिन सब अवचनों से यह बात स्पष्ट है वह अविद्या थी था वहा और उसी के मन पर आनंद अनुभव किया इसलिए परम का इसे, इसे सर्वसाध निरपेक्ष नहीं समझना जो साधन सा, असाध्य समझ लो जागर स्वप्न के समान साधनों के द्वारा साध्य जैसा नहीं है स्वप्न आदि प्रतिबोधेद प्रतिद्वारी छेद स्वप्न से लेकर के परिंदा का चेता प्रति द्वारि स्वप्न प्रतिबोध चेता स्वप्नि प्राप्ति के लिए बोध स्वरूप चेतन ही इसका द्वार है मुख के समान मुख है इसलिए इसका नाम रख दिया चेतो मुखा प्राप्ति के लिए बोध स्वरूप द्वार है क्योंकि यह बोध स्वरूप द्वार ना हो हम स्वप्न और जागृत में आ ही नहीं सकते इसी द्वार को लेकर के आनंद आवच्छन मैंने चैतन्य को लेकर के ही हम जागरत में आते हैं स्वप्न भी आते हैं यदि अविद्यावचिन चैतन्य हो सुशक्ति में तो भ्रम जागृत स्वप्न में आ ही नहीं सकते केवल चैतन्य में रह तो भ्रम हो गए पीछे तो है, स्वप्न और जागर जागृत प्राप्ति के, के अनुकूल प्रतिबोध रूपा जो चैतन्य है वह वृत्ति ज्ञान रूपा जो है तारस चैतन्य का द्वार के समान द्वार है अविद्या वचन चैतन अविद्या अविद्यावचन चेतन से ही अविद्याचन्य वृत्तिवचन चेतन होगा धन्य रहा है ना क्योंकि जागृत क्या है स्वप्न क्या है अविद्या उसे अविद्या का कार्य बुदा वृत्न चैतन्य है और यहां पर अविद्या आकारि का वृत्ति है अविद्याचन्य वृत्ति नहीं सुस्वत ने क्या है अविद्या का वृत्ति है अस्वप्न का वृत्ति अविद्याचन्य कार्य विशेष वृत्ति नाम की है उस वृत्ति वचन चेतन्य जो की अंतकरण द्वारा प्रभावित होता है जिसके लिए आपने दुष्टान पड़ा तालाब वगैरह परिभाषा में वो अविद्याण का में टेंकी में वृत्ति है।, है वो जागृत और शब्द का मामला है सुशुद्धि का नहीं सुशुद्धि में अविद्या आत्मीय वृत्ति होती है अविद्या जनिया वृत्ति नहीं होती है ये अंतर्भुगत ध्यान रखना है इसी को मन में न करे कार्य यहाँ पर स्वपनादि प्रबोध चेत प्रति द्वार स्वप्न आदि स्वप्न जागृत रूपी जो हमें प्राप्ति होती अनुभूति होती है उसके लिए बोध स्वरूप चेतन ही इसका द्वार के समान द्वारे मुख के समान मुख है इसलिए इसको चेतन मुखें ठीक हमें स्पष्ट इस बात को देखिए कार्य स्वप्नों स्वप्न आदि के आगे कपड़ी ठीक है स्वप्नों जागृत ये दो प्रतिबोध शम चेता तत्प्रति द्वार प्रतिबोध शब्द से शब्दों से क्या कहा जा रहा है चैतन्य को कहा जा रहा है तत्प्रति क्योंकि स्वप्न और जागृत के प्रति द्वारा द्वार भावे क्यों क्योंकि तो, नहीं तत्व से जागृत से वृष्ठ द्वार मंत्रण संभव होती क्योंकि वह जो स्वप्न है यह जागृत है वह सुषुक्त द्वार के बिना नहीं हो सकती तो स्वप्न जब क्या है सुन कार्य वास्तव में कारण अविद्या आत्मिक का वृत्ति कारण है और अविद्या जन्य वृत्ति कार्य इसे बिना कारण का कार्य कैसे हो जाएगा इसे सुषुप्ति तो कारण है भले हम क्रम समझने के लिए आसा होता है कार्य द्वारा कारण तक पहुंचे पहले जागृत का वर्णन किया फिर स्वप्न का वर्णन किया और अब सुश्रुति का वर्णन कर रहे हैं तो जागृत से सुश्रुति की ओर आए हैं ये वास्तव में मतलब क्या है कार्य से कारण की ओर पहुंचे उल्टा नहीं समझना जागृत से स्वप्नजन्य है स्वप्न से सुश्रुति है, ये नहीं वैसे अर्थ नहीं लगानेगा इसलिए कहे इस बात को तो अथा सुन प्राज्ञा कारण सुनी जो प्राज्ञा है वही स्वप्न और जागरस्थान इन दोनों स्थानों के प्रति क्या है कारण है चेतो मुख्यवाक इसलिए इसको चेतो मुख नाम से भी व्यवहार किया जाता है अथवा दूसरे रंग से भी समझ लो हाज्य से शुभ्ताभिमान स्वप्न जागरदम व प्रति क्रमा क्रमाप्यम यद आगमनम तत्प्रति चैतन्य कई बार आप घाट दिदरा में रिकम जग गए बिना बिज स्वप्न का कई बार स्वये फिर स्वप्न का नींद के बाद स्वप्न स्वप्न करते करते करते जग जाते कई क्रम भी है कई अक्रम ऐसे क्यों क्योंकि आधार क्या है किसी भी अवस्था में आने जाने के प्रति चैतन्य आधार चैतनी ही आधार है। इसे आधारित पहुंच सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं किसी भी अवस्था में कहीं से भी आप पहुंच जाएंगे प्राग्ञ से सुषुप्ता रहा जब प्राज्ञ सुभिमानी है वह स्वप्न में या की ओर या जागृत की ओर क्रम और अक्रमाप्याम में जा क्रम से आ रहा है चाहे अक्रम से जो आगमन हो रहा है प्रति चैतन्य में द्वार चैतन्य को ही द्वार मानना पड़ेगा अंतरिया जो ईश्वर चैतन्य है वो द्वार अंतरिया समी ही द्वारा इस वृष्टि को जा दे वहां खुद के आने जाने के लिए सीधे जाए चैसे जाए उसके रास्ता क्या है जैसे एक चौराहा होता है बिना चौराहे के कैसे तुम बाईपास में जाओगे जो भी बाईपास बनेगी तो किसी चौराहे से तो बनेगी चौरा बन जाएगा और यहां से सीधे जाओगे तो शहर में कुछ हो भाई इधर से जाओ तो बेपास मिलेगा तो चौराहे रूपा जो अधिष्ठानी बिना दो मार्ग में जाना आना असंभव है उस अविद्या अवच्चिन्न जो चैतन्य है जो ईश्वर अंतर्यामी चैतन्य है वही चौराह के समान है वो चाहे सीधे ही बेपास करके आप जागरूकता पहुंचाए चाहे द्वारा होते हुए आप जागरूकता पहुंचे आपकी अपनी मर्जी से हो जाता है यदि वो आधार ना मिले तो होगा ही नहीं। इसलिए को चेतो मुख भी कहते हैं नहीं तो वितरित तो तो तो का चेष्टा प्रत्ये पक्षांतरम वाह और उससे अतिरिक्त कोई और चेष्टा यहाँ पर होती ही नहीं बोध लक्षणम वेतो द्वारा मुख मस्यो किसलिए वहा शिकार करते बोध लक्षणम वेतो मुख नाम रखने का एक और हेतु दे रहे हैं बोध लक्षणम व त्मक ही है यह चैतन्य वहा वही द्वार है मुख है जिसका किसके प्रति स्वप्न आदि आगमन के प्रति स्वप्न की ओर आने के लिए या जावरण की आने के लिए ज्ञान रूपा ही यह सुशुप्ति सुशुप्ति में जो ज्ञान प्रदानता है वही आपको ले आता है भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्वश्य ज्ञातृत्व अशी प्राज्ञा इसका नाम प्राज्ञ भी इसलिए पड़ा कि ये भूत विशेजता भी यही है भविष्य विशेषता भी है कहाना क्या है सर्व विशेष यही होने से इसका नाम प्राज्ञ पड़ गया भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ को जानने वाला है क्योंकि अयोध्या में सारा चीज लीन पड़ा हुआ है जागरूकता भूत को नहीं याद रख पाते पूर्वजन का मालूम नहीं क्या थे यही बचपन से क्या क्या खेल कर का मालूम नहीं क्या क्या घटना है घटे सब याद है क्या किसी को किसी को भी याद नहीं होता क्षण प्रदिक्षण जो कुछ आप बीत आए हैं बचपन से अभी तक सबको याद नहीं और भविष्य में क्या क्या होगा पता ही नहीं ज्योतिषी भी अनुमान करके बोलते हैं लेकिन सम्यक ज्ञान किसी को नहीं तो इन सारी चीजें हैं कहा अविद्या में तो अविद्या चेतन में ही कुछ छिपा हुआ है वासना रूपेण भूत विद्यम है और कर्म फल रूपेण फल तारदेण भविष्य विराजमान और संचित कर्म का फल रूपेण भारी जन्म भी उसी में विद्यमान सारी खिचड़ी वही है इसलिए कहते कि देखो कि सर्वस्मिन्न वर्तमान विषय ज्ञातृत्व से कर्षेण चारादित प्राज्ञा भूत भविष्य ज्ञातृत्व भूत और भविष्य विषय में भी ज्ञातृत्व और वर्तमान विषय ज्ञातृत्म से प्रकर्षेण जान प्रज्ञा स्वाणा सुषुप्त भूतपूर्वगत प्राज उच्य है इसलिए भूतपूर्व गति से ही सुषुप्त कॉपी हम क्या कहते हैं प्राज कह देते हैं भूतपूर्वगत गेव संभ प्राज उच्यते मुख्या से तरह मुख्यात सिद्ध इसे, तो इसे भूत प्रगति से सिद्ध कर रहे हैं। है को वाले को आपने क्यों का सारे जगह ही रहा है तो आप इसके सभी जगह उसका नाम प्राज्ञा हो गया सुरस्वती में ही क्यों उसका नाम प्राज्ञा पड़ रहा है तो कहते भूत प्रगति को लेकर हम व्यवहार कर दे रहे हैं भूत प्रगति आई शिप्तों की प्राज्ञी तुच्छता है इस व्यक्ति का गड़बड़ा सुनकर कह रहे यद्यपि शिप अवस्था समस्त विशेष विज्ञान विरही अव तो अवक भूत भविष्य अर्थ सब ज्ञान भार है ज्ञान अच्छी तो जानी